नमो नम मंत्राठ म्यूट करके रखना है, है। ओ सहना सहनौ भुनक्को सहवीर्यं वीर्यं कर्वा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा वै ओ अक्षर समामनाय समानाय अर्थ बता रेणुजी अक्षरसमा बता सि कोविड अहमि सम्यक् अस्ति पुनः स्थानविषये पृच्छामि स्थानकरणमध्ये अहं न सम्यक् अस्ति बाधा नास्ति अहं तस्मिन्नेव पृच्छामि स्थानमध्ये मां भगवन् अस्तु भवानेव आकाश तथा वायुयोगेन उत्पद्यते ध्वनिः अथवा शब्दः सः नादः नादः इति नाग एवं स्थानं राजेश जातिष्यति अक्षरसमाम्नाय अक्षराणां समाम्नायः समुदायौ वा राशिः वा हा अक्षरसमाम्नाय इत्यस्य अभिप्राय अस्ति राशि समुदायः वर्णमाला वर्णानां समुदाय अक्षरसमाम्नाय अक्षराणां समुदाय वर्णानां समुदायः वर्णानां ना, वर्णानां राशि किमपि वक्तुं शक्नोति सम्यक् अस्ति दन्त्य इति किं दन्त्य रेणुवदिष्यति दन्त भवती संस्कृते संस्कृते वक्तुमिच्छति चेत् संस्कृते वक्तुं शक्नुया दन्त्य इति दन्तमूल्य तो लितु लसा आ, लितु लसा ते तो तो दंत्या को त्मक वर्णा इति दन्तस्थानीया सन्ति सम्यक् अस्ति वर्णाः दन्तस्थानीया सन्ति सम्यक् अस्ति अवर्णस्य किं स्थानमस्ति अवर्णस्य किं स्थानं हैं, तो बताएंगे अवर्ण का क्या स्थान है अवर्ण सेवामी उक्य अहम स्मरण नही आर्यवाच्यक हाँ मुझे स्मरण नहीं है स्वामी जी कोई बात नहीं रुचि बतायङ्गी अवर्णका स्था नैवचिजापिष्यति ओ स्वामि अवर्णस्य स्थानं कण्ठ अन्यच्च सर्वमुखस्थानं अवर्णस्य स्थानं कण्ठ तु अस्ति एव वा, एकवाक्ये यदि वक्ष्यति चेत् सर्वमुखस्थानं वक्तुं शक्नोति केचन आचार्यः वदन्ति अवर्णस्य स्थानं सर्वमुखस्थानम् इत्युक्ते कस्मादपि वक्तुं शक्नुयात् अस्तु नासिक्याः इति किम् किं नाम प्रीति नासिक्याः इति किम् विना देश नमस्ते स्वामी नासिक्याः नासिक्या इति किं नासिक्यः उच्चारण ये सी अनुना सीमा जी बताएंगी किसको कहते हैं सीमा जी सुन रही मेरी बात को नासिक क्या किन को कहते हैं आ, माता सुदेश जी बताएंगे नासिक किन को कहते हैं रेणु जी बताएंगे नासिक क्या किन सर सम्यक् अस्ति त्रययमाः सन्ति हरस्वदीर्घ अनुनासिक अनुस्वारश्च नासिक्य नासिक्यशब्दस्य को अर्थः नासिक्या नासिक्या जी जी तो है। ओम हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मेरा म्यूट ठीक हो रहा था। हरस्व दीर्घ और इनसे शब्द नास, नासिका से बोलने वाले ये नासिक क्या अड़ा अड़ा शब्द को छोड़ करके नहीं, नहीं, हाँ अड़ा को छोड़ करके हरस्व दीर्घ और अनुनासिक और अनुस्वार ठीक है और नासिक शब्द का क्या अर्थ है नासिका से बोलने वाले हाँ नासिका से बोलने वाले वर्णों को नासिक के कहते नासिक क्या कहते हैं तो यदि इसको संस्कृत में बोलना हो तो रेणु जी नासिक क्या किम नासिक्याः नासिकायां सुयम अनुस्वारस्य विषये हानि एकमिनिट् किञ्चित् तिष्ठन्तु थोड़ा व्यवधान हो गया था मैं कह रहा था पत्मत नासिका नासिकायासिकुचि जी उनको बोलना ऋषा जी को आ, क्या कहते हैं वो जैन जैन कॉल कर लेंगे उनका अलग से कॉल आ रहा है वहाँ पर ऑप्शन है जॉइन का उसमें क्लिक करेंगे तो जॉइन हो जाएंगे हाँ पदमाजी वदिक्या तुम केचन आचार्य भिन्ना भी किम कि प्रश्न प्रश्न अवगछति अनुस्वारविषये अर्थात् नासिक्यवर्णानां विषये केचन आचार्य किमपि अन्यत् अपि वदन्ति किं वदन्ति लिह सम्यक् अस्ति वा स्वामीजी वदतु विहाय अनुस्वारः ये नासिकया वदनेन अपि शुद्धः इति शुद्धम् इति अस्तु रेणुजी भवती वदतु केचन आचार्य यमानां विषये केचन आचार्याणां मते यमादयस्य अनुस्वारं च नासिका दीर्घामूल्य अपि वक्तुं शक्यते यम विषे अुस्वार विषय के आचार्य बव वदम्च नासीक्य जिह्वामूलिषा यमा अर्थात अस्वार विषे ते विकस्तव परंतु नासिकया निक जिह्वामूलि अस् के संध्याक्षरा संध्य। सीमा जी सीमा जी बताएंगे संध्याक्षर कौन से हैं? आप सुन रहे हैं संध्याक्षर कौन से हैं अच्छा माता सुदेश जी बताएंगे संध्याक्षर कौन से हैं? कौम स्वामी हाँ ए ए आई ओ ओ बनता है न, ए और A, A, A, और अल e, e मिलके बनता है आई और A, A, A, A, और अल मिलके बनता है ओ और और आ और मिलके बनता है तो ये अच्छा है।, आ, इसका है। तो ये ये अक्षर हिंदी इति किंकि इति किं रु इति ओम लाला ओम् स्वामीतिलाल ओम् स्वामी बोलिएनी इति अपना अस्ति आप अपने माइक को ठीक रखना आ, क्योंकि सभी बोलते हैं तो सबका ठीक आता है आज कहीं ठीक नहीं आता है यह तो आपके माइक में कोई समस्या है स्वामी, जी जिवामूलीय अभूत् तत्तु जिह्वा जीव जिह्वा कस्य कस्य करणं वर्तते जिह्वा कस्य कस्य करणं वर्तते राममोहन स्वामीजी हिन्दी मे डा हा हिन्दी मे बोलिए हिंदी में समझ समझा नहीं कैसे कैसे मतलब किस किस का कारण बनती है सारा स्थानों का कारण बनता है आप बताइए ना कंठ तालो मूर्धन्य और ओष्ट तो मूर्धन्य तो सही है कंठ गलत है तो आलू गलत है क्योंकि कंठ कंठ का कोई कारण कंठ का थोड़ा बनेगा कारण नहीं नहीं मूल, समझ का, नहीं नहीं। दं, का बनेगा और मूर्धा का फिर फिर गलत बोल दिया आपने आप शब, शब, आ, आपका भाव मैं समझ रहा हूँ जो बोल रहे हैं पहले भी आ, आपके भाव को मैंने समझ लिया ठीक ही बोल रहे है शब्दों में गड़बड़ कर रहे हैं। उसकी मैं करेक्शन करवा रहा हूँ आपका प्रश्न है ना समझे करण किस किस स्थान में करण बनता है जीव नहीं जीव स्थान के लिए थोड़ा करण बनेगा अक्षर के लिए अक्षर के लिए बनेगा ना हाँ जी तो फिर आप अक्षर कुछ तो अपने मूर्धन्य को तो अक्षर बता दिए मूर्धन्य को मतलब मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हाँ जी तो तो आपने कंठ बोला तो कंठ का नहीं बनेगा कंठी हाँ. हाँ, ऐसा, ऐसा बोलना, थीक है, थीक है को करके बोलना है स्थान का कारण नहीं है ना वर्णों ठीक है समझे जी जी तो कंठ्य है तालव्य है दंत हाँ, हाँ जी इन सबका कारण बनता है पवर का उवर्ण का करण कौन बनता है रेणुजी पवर पवर का उवर्ण का करण कौन बनता है सम्यकस्ति करण ओष्ठ द्वयोर्मध्ये कथं द्वयोर्मध्ये एक एकं तु साधनमस्ति एकं स्थानमस्ति एकं कर्म किं स्थानमस्ति किं करणमस्ति तदेव प्रश्न स एव प्रश्न करना मस्ती। का मस्ती। क्या उत्तर उत्तर उन्होंने बताया की पवर्ग और उवर्ण का जो करण है वो ओष्ट है फिर उन्होंने बताया है ओष्ट दो है दो में से निचला ओठ जो है ये कर्ण है और ऊपर वाला ओठ जो है वो ऐसा बताया अच्छा सुन दंती वर्णों का पर्टिकुलर कारण कौन सा है आ, पद्मा, बहती वर्ग दंतिया नाम राजेश दन्त्यानः जिह्वाग्रे सप्तमी अस्ति मूर्धन्यानां किं स्थानम् मधी मधु सु जी मूर्धन्य वर्णो का मुख्य साधन मूर्धन्य मूर्धन्य वर्णो का साधन जो है आ, के के अगले भाग अग्र का पहला पा का का के मूल जीवाग्र का अग्र काला भाग अग्र भागते पुस्तके नै नहीं नै नै ये नी को चीजिम है, राजेशः अस्मिन् वल्प किम् अस्ति ोपाग्रेण मूर्धन्यानम् इति सा उक्तवती अस्मिन् विकल्पः किम् अस्ति वा उच्चारणं कुतः कुतः भवति रे का उच्चारण कहां से होता है जी आ, मुर्दा, मुर्दा, है ना रुचिः भवती वदतु विकल्प किमस्ति अधुना ध्वनिः सम्यक् आगच्छति भवान् मध्ये मध्ये किञ्चित् भवति न ज्ञायते किमस्ति भवती यदा वदति तदा एवं भवति अस्तु कालव्य इति ु के सन्ति तालव्यालव्या अर्थात् जी, आपको म्यूट करके रखना है जब आप बोलना चाहेंगे तभी खोलेंगे वहाँ म्यूट का बटन है उसको क्लिक करेंगे तो बंद रहेगा हाँ जी बोलिएगा. की बोलिएगात्मकायोग भवती अर्थं तु सम्यक् भाषा सम्यक् नास्ति इत्येतयोः उक्तवती इत्येतयोः इति द्विवचने अस्ति पुनः कालव्यो इति एकवचने अस्ति पुनः भवन्ति बहुवचने अस्ति तु इत्येतयो द्विवचने कालव्यो एकवचने पुनः भवन्ति बहुवचने अर्थः अस्ति तु इत्येता नलव्याः सन्ति इत्येते वर्णाः तालव्याः सन्ति ओष्या ओष्ठ्या भवति वो ओष्या वर्ण के प्रीति सीति्यवर्ण कौन गर्ण स्वामी जी, आ, ओ औपद्मा जाना सब्यकूपर्ण पंचात्मकपवर्ग उपदमाय पञ्चवर्गाणां पञ्चवर्गाणाम् अन्तिमवर्णानां किं किं स्थानमस्ति प्रश्नम् अवगच्छन्तु पञ्चवर्गाणां अन्तिमा अन्तिमानां वर्णानां किं किं स्थानमस्ति इति एते वर्णाः स्व स्वस्थानं वदनीयम् अपने अपने रिवर्णस्य किं स्थानम् अस्ति रिवर्णस्य अर्थात् पूर्वमूर्ध् तु उक्तवन्तः सर्वे पुनः अतिरिक्तविषय अति अतिरिक्तं पृच्छामि प्रश्नं रि अस्ति रि इति स्वरेषु अस्ति रि राजेश जिव्य अस्ति हा जिव्य अस्ति रि सम्यक् अध्य अद्य भवेत् अन्यच्च स्थानं करणं तु अभूत् इतः पूर्वं भूमिका यदस्ति भूमिकां स्व दृष्ट्वा आगच्छेयुः अर्थात् अक्षरं नक्षरं विद्यादश्नोति एव अस्मात् प्रभृति अस्मात् प्रभृति स्थानमिदं करणमिदं प्रयत्न एषो द्विविधा अत्र पर्यन्तम् अर्थात् अक्षरं नक्षरं वर्णज्ञानम् आकाशवायु आत्मा बुद्ध्या समक्षरं ब्रह्मपरं श्रोत्रोपलब्धि वर्णमाला वर्णास्त्रिषष्टि स्वराणां सङ्ख्या स्वरा इति उच्चारणा उच्चारणे के गुणा सारी दोषेश अवगुण सर दृष्टि आगछे अक्षरम अक्षरम से लेकर के जो वर्णों के गुण और दोष जहां तक बताया गया है वहां तक और उसके बाद में आठ प्रकार के प्रकरण बताएं, उन प्रकरणों तक सब देख करके आइएगा अग्रे चलामा, अथ तृतीय प्रकरण ओम भगवानी हाँ जी ओम स्वामी बोलिएगा सूत्र संख्या पंच चत एक बारह बने तुम भगवान पंच चुवार अस्त स्वामी पञ्चचत्वारिंशत् अर्थात् दिवामूलेन दिव्यानां तद् येषाम् अभ्यासम् एतत् ओम् ओम् सामीपदेव तद् येषाम् अभ्यासं अस्मिन् किं न अवगच्छति भवती सूत्रे अहम तदेश लिखित अस्त इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जिह्वामूलीय वर्णों का जिवामूल उच्चारण साधक उनके लिए हैं जिनको उस प्रकार बोलने का अभ्यास हो ऐसा इसका अर्थ टिप्पणी कार किया है तो जिव्वा मूल है ना दिव्यानाम मूल के द्वारा दिव्यों का उच्चारण करना चाहिए यह सीधा सीधा अर्थ है तो ये अभ्यासम तद तद का मतलब है उनका पेशा तेम तेषाम के शाम दिव्यानाम तद का अर्थ है तद् जो है दिव्याम कहरा और एक जि लोगो कभ्यासम् अभ्यासो जिन लोगों का अभ्यास उन का जिवा के द्वारा हो तो जिवा के द्वारा उनको करना उच्चारणे ये कहणा च अस्तु स्वामी धन्यवाद अथ तृतीयं प्रकरणम् ओम आदि प्रश्नाः सन्ति वदतु अत्र समाम्नाय शब्दे मूलतः किमस्ति समाम्नाय मध्ये सम्पूर्वकमस्ति सम्पूर्णाय सम्पूर्वक आपूर्वक सम् ओर् आपूर्वक् आम्नाय अस्ति न आम्नाय अद्न जाय अक्षरसम धातुअस्थ धातुं न धातुपाठमहं पश्यामि न धातुः अस्ति भवादिकानि अस्ति दो सम्यक अभ्यासे धातुस्तूर्व आंगूर्व नभ्यासे अवगति धातुपाठस् धातुपे अस्तुपाठे अस्त भ्वादीगणे धातुसख्या अस्टि उत्तरषडता है उत्तरा उत्तर शडश धन्यवाद तिरसठ नवाधिक राजेश जी, क्या बोल रहे हैं राममोहन जी आ, आपका संख्या समझ में नहीं आया जी कौन सा है 663 663 राजि बोलिजा अयोगवाहरूप अस्य समादविच्छेदः अर्थं च ज्ञापयतु अयोगवाहः सम्यक् अस्ति ज्ञापिष्यामि ca yugo lo do... अयोगवाग महाभाष्यकार अस्त महाभाष्यकार से प्रमाण वाम्योगवाग विषे महाभाष्यकार लिखती यदयुक्ता वह अच्छय यदयुक्ता वहन्ति अनुपदिष्ट अनुपदिष्टाश्च श्रूयन्ते प्रश्नः पृच्छति के पुनरयोगवाः यदयुक्ता वहन्ति अनुपदिश् अनुपदिष्टाश्च श्रूयन् श्रूयन्ते के पुनरयोगवाः तु उत्तरं यच्छति विसर्जनीय जिह्वामूलीय उपद्निय अनुस्वार नासिक यमा जो वर्ण व्याकरण शास्त्र में अनुपदिष्ट होते हुए भी कार्य का वहन करते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं यानी व्याकरण शास्त्र में इनका उपदेश नहीं किया है अयोगवाहों का बिना उपदेश किए ही इनका कार्य बिना उपदेश किए इनका कार्य व्याकरण में चलता है अनुपदिष्ट हुए होते हुए भी कार्य का वहन करते हैं यानी कार्य में आते हैं व्यवहार में आते हैं उनको अयोग वाह कहते हैं व्याकरण शास्त्र में इनका उपदेश नहीं किया है जैसे और वर्णों का उपदेश किया है इनका उपदेश नहीं किया है फिर भी इनका व्यवहार व्याकरण शास्त्र में लोक में होता रहता है अयोगवाह कहते हैं स्वामी जी अयोगवाह मतलब कौन कौन सा वर्ण है विसर्ग उपान वो सब विसर्जनीय जीवामूल उपद्मानीय अनुस्वार नासिक्य नासिक वाले यम यम यानी अनुस्वार और यम नासिक में क्या क्या आएगा स्वामी जी वो यम यम अच्छा चारो यम चारो इसको चारो शब्द से कहा है, है और नहीं वो चारो यम लेना है चारो यम और मैं इसको वृळु आपने सम जो पूछा है ना इसका समास भगवान एक व्याख्याकार हुए हैं अपने भट्टोजी दीक्षित भट्टोजी दीक्षित जो है एक व्याख्याकार हुए हैं शब्द कौस्तुभ में उन्होंने लिखा है शब्द कौस्तुभ उनका एक ग्रंथ है उसमें अयोग वहा के ऊपर लिखा है समासने किया है बहुव्री समास अविद्यमान योग प्रत्याहेशु संबंधो ये आप लिखना चाहे लिख सकते हो योगः योगः के होगा अष्टवा अनुपदिष्टत्वात् उपदिष्टै अनुपदिष्टत्वात् उपदिष्टै अगृहीतत्वाच्च उपदिष्टै अगृहीतत्वाच्च प्रत्याहारसम्बन्धशून्या इत्यर्थ अविद्यमानो योगः प्रत्याहारेषु संबंधो येषां ते अयोगाः अनुपदिष्टत्वात् उपदिष्ट अगृहीतवाच प्रत्याहसबंधशून्य आगे लिखते हैं वाह, वाह अर्था निर्वाहय अर्था निर्वाहय प्रयोग निर्वाहयती प्रयोग कौन अयोगा ते वहायोगाश अयोगा ते वाहा स्क्रीन पर लिखा जा रहा है आप लोग लिखना है लिख सकते हैं बहुरी कर्मदारहले नई सामसे फिर बहु फिर उसके बाद कर्मदारे तीन सामस दिए इसमें अयोगवा शब्द में नोगा अयोगा ये नई तत्षे नोगा अयोगा फिर कह अवीम योग प्रत्याशु ये अयोगा ये बहुरी है फिर अंत में कहा वाह अयोगश्ची अयोगवाह अयोगा अयोगवाह यह कर्मदार्य तो नई बहुरी गर्भ कर्मदारे ऐसा है इनका अभिप्राय है जिनका योग विद्यमान नहीं है जिनका योग विद्यमान नहीं है प्रत्याहार सूत्रों में ऐसे जो वर्ण हैं उनको अयोगा वर्ण कहते हैं क्यों अविद्यमान है प्रत्याहार में तो अनुपदिष्ट तत्व उपदेश ना होने के कारण से उपदेष उपदिष्टई अग्रही उपदेशों के द्वारा ग्रहण न किया गया होने से प्रत्याहर संबंध शून्य प्रत्यार संबंध से शून्य है यानी प्रत्याह के अंतर्गत इनका उपदेश नहीं किया है जो प्रत्याहार सूत्र है ना अष्टाध्यायी के प्रारंभ में जिसमें वर्णमाला है अलग से लेकर के हल सूत्र तक चौदह सूत्र है उनमें इनका उपदेश नहीं किया है बिना उपदेश किए ही ये व्यवहार में कार्य करते रहते हैं ये अकारादि जो वर्ण है अकारादि वर्ण समुदाय है इनके साथ मिलकर के प्रयोग में आते हैं जैसे विसर्ग है बिना स्वरों के इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है अगर स्वर को हटा दीजिएगा यानी अच्छ को बाईस जो स्वर है उनको हटा दीजिएगा तो इस विसर्ग का को कोई अस्तित्व ही नहीं है अर्थात उन वर्णों के साथ इसका प्रयोग होता है ऐसे ही बाकी जितने भी हैं ये आयोगवाग में वो सब किसी ना किसी वर्ण के साथ में जुड़ करके आते हैं काम आते हैं तो वो कहते हैं अकाराधि वर्णमाला जो है उनके साथ मिलकर के ये प्रयोग में आते हैं स्वयं केवल इनका प्रयोग नहीं होता किसी ना किसी वर्ण के साथ जुड़ करके प्रयोग होते हैं तो अयोग का मतलब मुख्य अर्थ यह हो गया है योग योग का मतलब है सूत्र सूत्रों में इनका प्रयोग नहीं व्याकरण के सूत्रों में इनको ग्रहण नहीं किया है प्रत्याहार सूत्रों में इनको ग्रहण नहीं किया है फिर भी इनका प्रयोग होता है ऐसा ही महाभाष्यकार ने स्वीकार किया महर्षि पतंजलि जो मैंने आपको पहले बताया था अगला प्रश्न किम मन्ये शब्दनिर्वचनप्रक्रियायां अयोगवाहरूपाणां कार्य एव नास्ति वदतु किम् अहं मन्ये शब्दनिर्वचनप्रक्रियायाम् अयोगवाहरूपाणां कार्यं नास्ति न शब्दनिरूपण प्रक्रिया भिन्ना अस्ति व्याकरणे तु प्रयोगः भविष्यति एव न एतेषां प्रयोगः तु अस्ति परन्तु यदि अहं निर्वचनं कर्तुम् इच्छति इच्छामि तदा अयोगवाहरूपाणां कार्यं तु नास्ति अहं दुर्लक्षं कृत्वा निर्वचनम करिष्यामि यथा यथा आ... किमस्ति मनः मनसः विसर्जनीयस्य लोपः कृत्वा मनः अवबोधने इत्यस्य धातोः धातोः प्रयोगं कृत्वा निर्वचनं करोमि विसर् विसर्जनीयस्य कार्यं न अर्थात् विसर्गं न प्रयुज्य निर्वचनं कर्तुम् इच्छति एवं यदि अन्येषां वर्णानां दुर्लक्षं तु न कर्तुं शक्नुमः परन्तु अयोगवाहवर्णानां दुर्लक्षं कृत्वा वयम् अर्थबोधः नै दुर्लक्ष्यम् इत्यस्य अभिप्रायः भवान् किं वक्तुम् इच्छति अहं न अवगच्छामि तस्य कार्यमेव नास्ति तत्र कुत्रियां कस निर्वचन कस्य निर्वचनप्रक्रियायां पदस्य न एवं तु नास्ति न ना, यथा मनः मनः इति किं यदि वदति तत्र तु विसर्ग आगच्छति एव मनः विसर्गः तु आगच्छति परन्तु हुँ. उसका अर्थ क्या है विस... विसर्ग का अर्थ क्या है ये यह सब केवल विसर्ग का अर्थ नहीं होता है आ? केवल एक एक अक्षर का अर्थ तो होता ही नहीं है ना केवल एक एक अक्षर का अवर्ण का क्या अर्थ है एक अक्षर का अगर आप किसी किसी वर्ण का अक्षर एक एक ही अक्षर का अर्थ होता है वो कोई अव्यय होता है वो पद बनाते हैं उसको एक अक्षर को भी पद बना करके उसका अर्थ होता है और उसको फिर क्या कहते हैं जो अशुद्ध अशुद्ध भी होता है ना उसका प्रतिरूप मना करके उसको भी पद माना जाता है दुष्ट शब्द को भी पद मान करके प्रयोग में लाया जाता है उसको अनुकरण शब्द कहते हैं व्याकरण में बहुत आता है प्रयोग इसका अनुकरण शब्द कहते उसको जैसे आपने टिक टिक ऐसा आवाज किया तो में वक्या टिक टिक करो थी तो टिक टिकातिपदिक भविष्य पद भविष्य तस् पुनः प्रयोग्यो अनुकरण शब्द कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है इन सबका प्रयोग होता ही है बस केवल उपदेश नहीं किया गया बिना उपदेश किए ही इनका प्रयोग होता है बस ये माना है अब आप बताइए आप, आप क्या और क्या कहना चाहते हैं तथा प्रश्न भवती ईश्वरी उपदेश कितव्यश्वर ने क्यों नहीं किया ऐसा नहीं ऐसा तो नहीं है ईश्वर ने नहीं किया हो क्योंकि बिना किए वेद में तो है ही है कुछ ऐसा होता है कई बार क्या होता है आ, कुछ प्रसिद्ध होते हैं तो उनको आ, आ, क्या कहते हैं ग्रहण नहीं करते हैं प्रसिद्ध का मतलब है ये, ये वेद में प्रसिद्ध है इसलिए भाषा में इनका प्रसिद्ध नहीं है इसलिए आ, इनका प्रयोग नहीं किया है उस तरह का नींद नहीं लिया है परंपरा से ऐसा नहीं किया कहीं कहीं ऐसा कर लेते हैं इस पर इतना ज्यादा मत विचारिए जब आप महाभाष्य पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा इसकी, इसकी चर्चा हुई है आप भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उसका पूर्वापर प्रसंग बहुत है आ, स्वामी जी जी आ, पहले का राजेश जी का जो प्रश्न था समावना के ऊपर उसके में थोड़ा शंका है जी। मना अभ्यासे से आप सम और आग का समर्ग जोड़ करके समाम नाई बना देते हैं फिर अभ्यास का अर्थ इसमें कैसे आएगा ये तो राशि है और ये ढेर का अर्थ आएगा ना नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है धातु का अर्थ शब्द आ जाए वो धा मूल धातु का वो अर्थ है जब शब्द शब्द बन जाता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है जरूरी नहीं है धातु का वहां पर आ जाए क्योंकि शब्द बनते हैं कुछ शब्द यौगिक होते हैं कुछ शब्द योग रूढ़ होते हैं कुछ शब्द रूढ़ी होते हैं तीन प्रकार के शब्द होते हैं यौगिक योग और रूढ़ अच्छा यौगिक का मतलब है धातु प्रत्यय से जो अर्थ निकलता है वो वही अर्थ लेते हैं उसको यौगिक कहते हैं और यौगिक यौगिक के साथ में रूढ़ भी जुड़ता है जैसे पंका जाए थे कि पंकजा जो पंक यानी कीचड़ से जो उत्पन्न होता है उसको पंकज कहते हैं तो जो भी कीचड़ से उत्पन्न होता है उन सबको पंकज कहते हैं लेकिन कमल को ही हम पंकज कहते हैं तो रूढ़ हो गए योग रूढ़ कहते हैं इसको पर्टिकुलर एक व्यक्ति को जैसे गच्छती गौ जो जाता है उसको गौ कहते हैं गाय कहते हैं तो अब पृथ्वी भी गौ है आप भी गौ है मैं भी गौ हूँ जो भी जाने वाला है वो सब गौ है लेकिन रूढ़ हो गया अः गौशाला में खड़ी गाय के लिए गाय के लिए ठीक तो इसको कहते हैं योग रूढ़ और कुछ होते शब्द रूढ़ मतलब धातु प्रत्येक अर्थ उसमें नहीं आता है रूढ़ का मतलब रूढ़ होता है जैसे बुश एक क्या कहते हैं बुश का मतलब जो, वो होता है ना होता है ना पौधे पौधे होते अच्छा पौधे हां बुश हाँ। लेकिन आ, यहां मान लो रेडिया का नाम भी बुश रख दिया किसी ने अच्छा तो वो बिल्कुल रूढ़ हो गए ना या किसी आदमी का नाम बुश रख दिया वो रूढ़ गए ना योग के केवल रूढ़ है यहाँ कौन सा अर्थ है स्वामी जी समा में नहीं यहां पर अभ्यास तो है ही सूक्ष्मता से यू की वर्णमाला का अभ्यास हम करते हैं वर्ण यहाँ योग रूढ़ रूढ़ी यहाँ तो योग रूढ़ अर्थ वैसे अच्छा यहाँ योग रूढ़ आ, ये सम का अर्थ सहभाव होता है हाँ फिर आमना का मतलब अभ्यास होता है तो वर्णों का जो अभ्यास जहां पर होता है उसको वर्णमाला कहते हैं hmm. तो ये थोड़ा योग भी है और यौगिक भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत इसमें कोई दिक्कत नहीं है वो तो अर्थ निकालने पर होता है आम, नहीं या, इसे का अर्थ करते हा जी राजेशी महसा व्याकरण प्रारंभिक जो अन सूत्र है जिनमें ये इनका योग वाग इनकी चर्चा की लंबी चौड़ी चर्चा की वो तुरंत समझ में नहीं आएगा और अष्टाध्याय का जो पहला, पहला पाद है ना अष्टाध्याय के आ, पहले पाद को यानी अन सूत्र से लेकर के पहला पाग का जो अंतिम सूत्र है आ, और आगे आ, क्या नाम है विरामो वसा ने, ने, पहला का ये चौहत्तर सूत्र है वृद्धिराजय लेके ये चौहत्तर और वो चौदह सूत्र इतने को आ, नवानिक नौ अन, नौ विभागों में नौ अध्यायों के रूप में बनाया एक प्रकार से महाभाषिकार ने और इस पहले पाद को पढ़ते हुए मेरे को अभी ये छह महीना पूरा होने वाला है, अभी भी पहला पाद पूरा नहीं हुआ छ महीने में माना हाँ जी, से है इस एक एक ही पाद के और इस एक पाद को पढ़ता हुआ मेरे को अभी छह महीने गुजरने वाले हैं अभी भी एक पाद पूरा नहीं हुआ राजेश जी समझ रहे हैं आ, बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ स्वामी जी महाराज तो ये क्योंकि बहुत बड़ा प्रसंग है महाभाष्य महाभ्य है इसको मतलब समझने वाला हो मतलब पढ़कर के पास, तो वो पढ़ कि इसको समझ पाता है एकदम यू नहीं समझ पाता है मैं रिविजन कर रहा हूँ मेरे को इतना समय लग रहा है और जो पहली बार जो पढ़ेगा आदमी उसको कितना समय लगेगा आप सोचिएगा यानी मेरे साथ पहली बार पढ़ने वाले भी है बहुत सारे हमारे क्लास में शुरू में, बैटे थे, 900 में 900 बैठे थे लगभग नब्बे सौ के आसपास लोग इस महाभाषी की कक्षा में नब्बे सौ के आसपास लोग बैठे थे उसमें से अभी वर्तमान में जो बैठ रहे हैं लगभग लग पच्चीस लोग बहुत अच्छा और कितना समय के अंतर में स्वामी जी नहीं वो आ, आ, जब क्षा परीक्षा ते जन जि सा अभि तो अभी जो बैठ बैठ है, रैको इ बहु टै ले इसको आप एक साल में पूरे महावाश को पढ़ सकते हो एक साल में पूरे महाभास को पढ़ सकते हो दो साल में पढ़ सकते हो तीन साल में चार साल में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने केवल महावाश्य के लिए साढ़े तीन साल लगाए आप सोचिएगा केवल महावाश्य के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी जैसे व्यक्ति साढ़े साल लगाए और जि पेली बा नी पढ़े जु विजानन्द जी पढे ते तु पे बह पढे सके पूरा हृदयङ्गम कर्ना पूरा आपकना और जिकी बुद्धि बहु तीव्रो हर बा पकडे बुद्धि मे बाये किम लगता है कल्पना नी के हो ऊपर पढर समझ लिए अभी मैं दो साल लगा के पढ़ूंगा तो मैं समझ लीजिएगा मैं जो पढ़ चुका हूँ उसको केवल रिवाइज कर रहा हूं अगर इसके लिए और समय लगाने तो केवल इसके लिए मेरे को सब बंद करके आ, अगर मैं पांच साल आ, लगा दूंगा इसके लिए फिर मेरे को बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी पर इतना समय भी नहीं है पर मैं पढ़ चुका हूं इसलिए मैं दो साल लगा इसको जितना कर सकता हूं जितना ग्रहण कर सकता हूं उतना ग्रहण करूंगा जैसे बोला जाता है सत्यार्थ प्रकाश को सत्याग्त प्रकाश हिंदी में है लेकिन उसको जितने बार पढ़ेंगे ना उतनी बार आपको नई नई बातें निकल के आएंगे एक ही बार में सारी बात आती नहीं है गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे व्यक्ति शार्प माइंडेड थे जिन्होंने 18 बार पढ़ा है और उसके बाद भी वो कहते हैं इसको दोबारा भी पढ़ूंगा तो मेरे को और नई बातें होंगी तो बुद्धि की बात है कौन कितना ग्रहण कर पाता है वो अलग बात है तो इस बातें से टाइम लगेगा तो अयोग वहां तो समझने के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा हाँ तो इसको यहीं पर विराम देते हैं हम फिर आ, कल जो पीछे का प्रसंग बचा हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या कहते हैं अक्षरम अक्षरम से लेकर के बोलने वालों के गुण और बोलने वालों के दोष वो और स्थानम इदम कर्णम इदम जो आठ प्रकरण वहां तक आप अच्छी तरह देख करके आइएगा फिर आगे बढ़ते हैं ओंकार ओ...